क्या कोई विषय पूछना है किसी को तीसरा सूत्र चल रहा था तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम तदा उस काल में किस काल में क्योंकि तदा शब्द ये पीछे की ओर संकेत कर रहा है पीछे जो विषय आ चुका है जो चित्त की स्थिति बताई गई थी तो पीछे क्या स्थिति बताई थी योग चित्त वृत्ति निरोध चित्त वृत्ति निरोध की अवस्था में तदाकार्त हो गया जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है उस अवस्था में उस काल में और चित्त की वृत्तियों का निरोध अवस्था में योग कितने प्रकार का बताया था दो प्रकार का कौन कौन सा संप्रज्ञात योग, योग और असंप्रज्ञात योग तो दोनों ही योग में दोनों ही अवस्थाओं में एकाग्र अवस्था में भी और निरुद्ध अवस्था में भी दोनों ही अवस्थाओं में जीवात्मा की क्या स्थिति रहती है वो दोनों का ही उत्तर इस सूत्र में है उससे पहले प्रश्न भी किया था जो भूमिका बनाई थी सूत्र की कि तद अवस्थे चेतसी विषयाभावाद बुद्धि बोधात्मा पुरुषः किम स्वभाव अर्थात उस अवस्था वाले चित्त में वृत्ति निरोध की अवस्था वाले चित्त में विषय न होने से विषयाभावाद विषयों के न होने से बुद्धि बोधात्मा जो बुद्धि के ही बोध पर आश्रित है बुद्धि के बोध का स्वरूप वाला जो चित्त का ही चित्त में जो बोध आता है ज्ञान आता है उसी को ग्रहण करने के स्वरूप वाला जो चित्त है उस अवस्था में जो भी चित्त में ज्ञान आएगा उसको ग्रहण करने वाला वह जीवात्मा किस स्वभाव वाला होता है कैसे स्वभाव से युक्त होता है उसकी क्या स्थिति होती है उस काल में तो उसका उत्तर दिया था तदा दृष्टु स्वरूप तो पहले हम देखेंगे एकाग्र अवस्था में जब संप्रज्ञात योग होता है उस काल में क्या स्थिति होगी तो सूत्रकारर्थ कैसे करेंगे तदा अर्थात उस एकाग्र अवस्था में संप्रज्ञात योग में द्रष्टु दृष्टा की दृष्टा कौन है यहां पर दीवात्मा उसकी स्वरूपे अपने रूप में क्योंकि तो बाहर के तो विषय आने बंद हो गए एकाग्रवस्था हो चुकी है और संप्रज्ञात योग की भी यह अंतिम स्थिति है संप्रज्ञात योग की चार स्थितियां बताई थी कौन कौन सी बताएंगे कोई संप्रज्ञात योग की चार स्थितियां कौन कौन सी हैं? विचार, आनंद, है हाँ वितरकानुगत विचारानुगत आनंदानुगत और अस्मितानुगत तो इन चार अवस्थाओं में भी अंतिम जो अवस्था है अंतिम जो संप्रज्ञात योग है अस्मितानुगत उसमें दृष्टा अपने स्वरूप में दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है अवस्थानम यह प्रथम अर्थ हुआ सूत्र का क्योंकि बाहर के विषय न आने से वो अपना उस समय साक्षात कर रहा होता है और जब असंप्रज्ञात योग होगा निरुद्ध अवस्था होगी तो सूत्र का अर्थ होगा तदा अर्थात उस निरुद्ध अवस्था के काल में दृष्टा जो सब का दर्शन करने वाला है सबको जानने वाला है कौन परमात्मा परमात्मा उसके स्वरूप में उसकी स्थिति होती है क्योंकि जब स्वयं को जानने की जो ख्याति हुई थी उसको उससे भी जब उसका वैराग्य हो जाता है तो उस अवस्था में निरुद्ध अवस्था में पहुंचता है वो और वहां जाकर के फिर वो परमात्मा का साक्षात्कार करता है उसके आनंद को भोगता है उसके ज्ञान को ग्रहण करता है तो इसलिए सूत्र का अर्थ होगा कि उस काल में उस सर्वद्रष्टा परमात्मा के स्वरूप में जीव की स्थिति होती है यहां तक कल हुआ था आगे एक छोटा सा ही वाक्य दिया है उन्होंने व्यास ने इसके भाष्य में और उसी में सारी बात अपनी कह दी है कि स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम चितिशक्ति यथा कई बल्य तदानीम ये तदाथ हो गया जो तदाकार्थ है वही तदानीम दोनों शब्द एक की अर्थों कहने वाले हैं उस काल में स्वरूप प्रतिष्ठा स्वरूपे प्रतिष्ठा यस्य यसे बहरी समय स्वरूप में स्थिति है जिसकी तो ये कौन सी व्याख्या हो रही है संप्रज्ञात योग की या असंप्रज्ञात योग की आँगा। आँगा। असंप्रज्ञात में स्वरूप में स्थिति कहाँ है उसकी वो तो परमात्मा के स्वरूप में है फिर यहाँ है तदानीम उस काल में शक्ति कैसी होती है शक्ति कौन है यहाँ जीवात्मा चितिशक्ति जीवात्मा है वो कैसा होता है उस काल में स्वरूप प्रतिष्ठा स्वरूप प्रतिष्ठा यस्य स्वरूप में स्थिति है जिसकी तो चिति शक्ति वहां पर अपने ही रूप में स्थिति वाली होती है और उसमें दृष्टांत भी दिया यथा कैवल्य जैसे अवस्था में अब अवस्था तो अवस्था के बाद ईश्वर का साक्षात्कार करने के बाद जीवन मुक्त होने की अवस्था आने के बाद तब जो उसका शरीर पात होगा उसके पश्चात कैवल्य अवस्था आएगी तो वहां इसे कैसे हम मिलान करेंगे उसका क्योंकि यहां बात हो रही है संप्रज्ञात योग की उत्तर दे रहे हैं व्यास जी संप्रज्ञात अवस्था में अब क्योंकि वहां कैवल्य में बाह्य विषयों से तो कोई संपर्क होता नहीं जीव का तो यहां पर भी संप्रज्ञात योग में भी जो स्थिति है संप्रज्ञात योग की वहां भी बाह्य विषयों से कोई संबंध नहीं होता तो इस तरह से कुछ समानता कई वल्यू से मिलाएंगे दूसरा एक यहां प्रश्न यह भी उठता है कि जब सूत्र का अर्थ हमने दो प्रकार से किया और पीछे भी योग को दो स्थितियों बताया था संप्रज्ञात योग और संप्रज्ञात योग तो उत्तर देते समय यहां व्यास जी केवल संप्रज्ञात योग की अवस्था ही क्यों बता रहे हैं वो ठीक है उन्होंने अपनी दृष्टि से बताया लेकिन पीछे जब यह बताया गया कि सर्व शब्द के ग्रहण न करने से पिछले सूत्र में जहां पर योग चित्तवृत्ति निरोध कहा है वहां योग उस सूत्र में योग के साथ में वहां सर्व शब्द उस सूत्र में नहीं पढ़ा है तो सर्व शब्द के ग्रहण न करने से वहां सारी चित्तवृत्तियां रुकने की बात हट करके केवल एक वृत्ति ही यदि शेष रहती है तो उसको भी योग शब्द से परिभाषित किया है उसी का नाम है संप्रज्ञात योग संप्रज्ञात योग में सारी वृत्तियां रुक जाती हैं या एक वृत्ति रहती है वृत्ति रहती। है ना तो इसलिए सूत्र में सर्व शब्द तो है नहीं तो उसका भी ग्रहण हो जाएगा और सर्व शब्द सूत्र में होता तो अगर सूत्र ऐसे बनता कि योग सर्व चित्त वृत्ति निरोध है सारी चित्त की वृत्तियों का निरोध तो फिर एक वृत्ति भी ग्रहण करने योग्य नहीं होती उस अवस्था में संप्रज्ञात योग नहीं ले सकते थे इसलिए पीछे कहा है व्यास ने कि स योग वो योग दो प्रकार का है संप्रज्ञात योग भी और असंप्रज्ञात योग भी तो इसलिए इस सूत्र के दो अर्थ निकल हैं और महर्षि दयानंद ने भी जहां इसका भाष्य किया है सूत्र को लिया है अपने उद्धरण में तो वहां उन्होंने भी इसके दो अर्थ किए हैं संप्रज्ञात योग भी और असंप्रज्ञात योग दोनों अवस्थाओं में संप्रज्ञात योग में दृष्टा जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित रहता है और संप्रज्ञात में दृष्टा अर्थात परमात्मा के स्वरूप में जीवात्मा की अवस्थिति होती है दोनों अर्थ हैं इसके निकलते है। यहां तक आ गया समझ में तो इतना ही भाष्य है इसका कि स्वरूप प्रतिष्ठा तदानीम चितिशक्ति यथा कई ये यह चिटी यहां विशेष्य है और स्वरूप है ये विशेषण अर्थात कैसी है चिटी शक्ति स्वरूप में प्रतिष्ठा यानी कि स्थिति अवस्थान जिसका है और कई बल्य के समान उसको दिखाया गया अब आगे अगला सूत्र जो आ रहा है वो अब ठीक इससे उल्टा कर दो यहां बताया जा रहा है संप्रज्ञात योग में और असंप्रज्ञात योग में जीवात्मा की स्थिति कैसी होती है अब क्या बताएंगे चित्त की किन किन भूमियों का वर्णन हुआ संप्रज्ञात योग में और असंप्रज्ञात योग में चित्त की कौन कौन सी भूमिया आ गईं? संप्रज्ञात योग में तो चित्त की कितनी भूमिया है तो कौन सी आ गई हाँ एकाग्र भूमि का वर्णन हो गया और निरुद्ध भूमि का वर्णन हो गया अब कौन कौन सी रह गई तो इसलिए अब अगले सूत्र में क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त इन भूमियों में जीवात्मा की स्थिति क्या होती है अब वो बताएंगे ठीक है ना पिछले सूत्र में एकाग्र और निरुद्ध भूमि में क्या स्थिति थी वो बताया अब जो शेष रह गई अब उनका वर्णन और क्योंकि उसको हमने योग शब्द से परिभाषित किया है उन दोनों भूमियों को और ये जो तीन भूमियां हैं योग पक्ष में नहीं आती हैं इसलिए इसे कहेंगे हम इतरत्र इतरत्र का अर्थ है उससे भिन्न योग अवस्था से भिन्न अवस्था में योग अवस्था से भिन्न अवस्था की तीन भूमिया होती हैं जहां भी समझ में आए पूछ लेना योग अवस्था से जो भिन्न अवस्थाएं चित्त की जो तीन भूमिया है वो योग से भिन्न है इसलिए सूत्र जो आगे आएगा वो इतरत्र उन तीन के विषय में ही बताएगा तो पहले व्यास ने उसकी भूमिका बनाई सूत्र की व्युत्थान चित्ते तो सती है व्युत्थान अवस्था में चित्त होने पर अर्थात व्युत्थान चित्त का अर्थ है कि व्युत्थान में विद्यमान चित्त जो है व्युत्थान काल में विद्यमान चित्त ऐसा चित्त होने पर व्युत्थान चित्तेतु सति, तथापि भवंती न तथा ये संकेत कर रहे हैं चिति शक्ति की ओर पीछे चितिशक्ति शब्द स्त्रीलिंग का है इसलिए यहां भी जो शब्द आ रहा है भवंती भवंती का क्या अर्थ है हुँ? होती हुई यहां ये भवंती वो नहीं है भवती भवता भवंती वाला ये भवंती क्षत्रि प्रत्यांत शब्द है ये और स्त्रीलिंग में दीर्घ इकारांत बनेगा ये प्रथमा व्यक्ति के एक वचन में तो भवंती का अर्थ हुआ होती हुई अर्थात वह चिति शक्ति तथापि भवंती वैसी होती हुई भी अर्थात जो उसका अपना स्वरूप है जो पीछे बताया था कि दृष्टा के स्वरूप में स्थिति बनती है उसकी तो वैसी होती हुई भी न तथा भगवती अपनी ओर जोड़ लो वैसी नहीं होती है तो क्या अर्थ हो गया इसका यानी कि अपने स्वरूप में पीछे वहां भी आया था कि शक्ति कैसी है अपरिणामिनी है अप्रतिसंक्रमा है ये आ गए थे ना दर्शित विषया है शुद्धा, शुद्धा है अनंता है।, है तो शुद्धा जब कहा गया कि अपने स्वरूप में बिल्कुल शुद्ध है ये तो स्वरूप तो कभी किसी का नष्ट होता नहीं तो अपने स्वरूप से शुद्ध होती हुई भी व्युत्थान अवस्था में जो स्थिति आ रही है इसकी वहां पर अपने स्वरूप में शुद्ध होती हुई भी और वैसी नहीं है तो ऐसा लग रहा है कथन में कोई विरोध दिखाई दे रहा है मतलब ये कहना चाहे गुरु जी की ये जो चिट हमारी चिटी शक्ति जो जीवात्म शक्ति है वो संप्रजात असंप्रजात में जैसी स्थिति होती है उत्थान काल में व्यवहार काल में वैसी होती हुई भी, भी उसका हाँ वैसी, वैसी हो होती हुई भी वैसी, भी वैसी नहीं, नहीं है व्यवहार काल यही कह रहे हैं ये वैसी होती हुई भी वैसी नहीं है लेकिन ये बात समझ में थोड़ी आ नहीं पाती है क्योंकि जैसे मान लो कोई दूध रखा हुआ है और वो कुछ गंदगी गिर गई उसमें अब दूध गंदा हो गया अब हम ये वाक्य बोलने लगे कि यह दूध शुद्ध होता हुआ भी शुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं है अरे एक ही बात बोलो या तो शुद्ध बोलो उसको या अशुद्ध बोलो है? कि यह ऐसा होता हुआ भी ऐसा नहीं है एक ही बात तो बोली जाएगी अशुद्ध हो गया तो अशुद्ध बोलेंगे उसको और शुद्ध है तो शुद्ध बोलेंगे लेकिन यहां कह रहे हैं कि वह चितिशक्ति वैसी होती हुई भी युत्थान काल में वैसी नहीं है तो अब वहां पीछे का वाक्य हमें ध्यान रखना है क्योंकि वहां कहा गया था अप्रतिसंक्रम ये किसी में प्रति संक्रमित नहीं होती अर्थात तदाकार नहीं होती है ये तदाकार केवल चित्त होता है विषयों से विषयों की सूचनाएं विषयों का ज्ञान चित्त में आता है जीवात्मा में नहीं आता इसलिए जीवात्मा तदाकार नहीं होगा तदाकार कौन होगा चित्त होगा तदाकार और चित्त की भूमियों की बात चल रही है सारी ये जीवात्मा की भूमि बताई कहीं पर अभी जीवात्मा की एक ही भूमि है वो अपने शुद्ध है अपने स्वरूप में ये चित्त की ही सारी भूमिया है तो चित्त की अब क्योंकि चित्त में ही तदाकरता आती है, है चित्त ही अशुद्ध होता है लेकिन जीवात्मा चित्त को देखने वाला है और चित्त को देखने वाला है लेकिन जब तक इसको पता नहीं होता है तब तक चित्त को ही अपना स्वरूप मान रहा होता है जैसे हम लौकिक दृष्टान्त से देखे के किसी जल में जैसे तालाब है या किसी पात्र में बाल्टी में हमने जल भर लिया और अपना हम चित्र देखें उसमें दिखता है कि नहीं जल में अपना प्रतिबिंब या तालाब है वहां चंद्रमा का प्रतिबिंब आ रहा हो रात्रि काल में पूर्णमासी के दिन तो चंद्रमा दिखाई देता है जल में अच्छा तो जल में चंद्रमा और जल है बिल्कुल शांत और चंद्रमा दिखाई दे रहा है वहां और चंद्रमा का चित्र स्पष्ट आ रहा है हिल भी नहीं रहा है लेकिन जल में हम कोई अब कंकड़ फेंक दें, उसको हिला दें जल के लिए अब चंद्रमा का चित्र कैसा दिखाई देगा हिलता हुआ टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे होता हुआ ऐसे दिखेगा कि नहीं? नहीं लेकिन क्या चंद्रमा ऐसा हो चुका है नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि चंद्रमा स्थिर होता हुआ भी स्थिर नहीं दिख रहा है यही तो कहा जाएगा इसको ऐसे बोल दो कि वैसा होता हुआ भी वैसा, वैसा नहीं, नहीं है वाक्य बन गया कि नहीं तो यही स्थिति यहां पर है कि चंद्रमा तो अपने स्वरूप में जो का त्यों है ऐसे ही जीवात्मा भी अपने स्वरूप में शुद्ध है ज्योका त्यों है जैसा है वैसा ही है अब क्योंकि जीव अपने को इन तीन भूमियों में क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त इन तीन भूमियों में इसको अपना ज्ञान नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता तो क्या जानता है तो पीछे एक शब्द आया था शा, नहीं इसी में आ रहा है दर्शित विषयत्वाद ये शब्द आ रहा है ना कथम तर दर्शित विश्यत्वार। दर्शित विषयत्वाद यानी कि यह जो अवस्था आई कि वैसा होती हुई भी चिति शक्ति वैसी नहीं लग रही है तो उसमें कारण बता रहे हैं कि दर्शित विषयत्वाद क्योंकि ये ऐसी है कि इसको विषय दर्शित दिखाए जाते हैं ये स्वयं इसके अंदर कोई विषय नहीं आ रहा है इसको तो सब बताया जा रहा है चित्त के माध्यम से जानकारी बाहर के विषयों की कराई जा रही है तो चित्त को जानने के कारण से अब वहां हम जल के दृष्टांत में कैसे घटाएंगे इसको वहां तीन चीजें हैं एक जल अर्थात तालाब बोल दो उसके लिए दूसरा बताओ दो चीजें और कौन कौन सी एक चंद्रमा दूसरा दूसरी हिलोर तीसरी हिलो हिलोर है हिलो एक चंद्रमा एक जल और एक हिलोर लहरें उसकी अब यहां घटाएंगे हम इसको जल की जगह हम किसको रखें देखो तो यहां तीन चीजें कौन कौन सी है एक चित्त एक जीवात्मा और एक चित्त की वृत्ति अर्थात विषय विशे, विषयों का ज्ञान तो जल की जगह है तालाब की जगह हम किसको माने <laughs> उलझन आ गई चेट्था। चेट्था। हाँ सही कहा चित्त को मानेंगे सही उत्तर है ये और चंद्रमा की जगह किसको माने आत्मा के लिए और हिलोरें क्या है चित्त की वृत्तियां अर्थात विषय और जब हिलोरें नहीं थीं तो चंद्रमा साफ दिख रहा था स्थिर दिख रहा था हिल नहीं रहा था उस काल में ऐसे ही जब चित्त में बाह्य विषय नहीं आते चित्त की वृत्तियों को रोक दिया जाता है उस काल में जीवात्मा बिल्कुल अपने को जैसा है वैसा ही देख लेगा और जब बाह्य वृत्तियां आएंगी अब क्योंकि ये तो चित्त को ही देख रहा है जैसे चंद्रमा को हमने जीवात्मा माना और चंद्रमा की जगह हम जीवात्मा को रखते हैं थोड़ी देर के लिए और वो चंद्रमा अर्थात वही जीवात्मा अपने को अब वहां बोलेंगे अपने को अब देखने वाला चौथा जो खड़ा था ताला में देख रहा था वो तो कोई और था ना उसको तो हमने लिया ही नहीं तो उसको यहां नहीं लेना है अब चंद्रमा की जगह स्वयं जीवात्मा को रख दो और जीवात्मा अपना ही प्रतिबिंब चंद्रमा अपना ही प्रतिबिंब जल में देख रहा हो और जल को हमने से चंद्रमा अपनेगा न तो वही स्थिति यहां पर है कि यहां भी जीवात्मा क्योंकि चित्त को देखता ही ये और चित्त बाह्य वृत्तियों से डोल रहा है हिल रहा है वृत्तियां आ रही है क्षण क्षण बदल रहा है परिणामी है ये चित्त इसलिए जीव भी अपने को परिणामी समझता है मानता है तो तथा, भी न तथा वैसी होती हुई भी यह में इन तीन भूमियों में वैसी नहीं रहती यहां तक का विषय आया समझ में ये तीन भूमिया चित्त की क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त और उसको स्पष्ट समझ लो कि जब हम बाह्य विषयों का ज्ञान अथवा अंदर भी विद्यमान स्मृतियों में से है कोई विषय उठाते रहते हैं तो ये अवस्थाएं कहलाती हैं इन तीन में से ही कोई आएगी क्षिप्त मूढ़ और विक्षिप्त इसे कहते हैं व्युत्थान है? योग से भिन्न योग से भिन्न अवस्था इसीलिए सूत्र में आ रहा है इतरत्र वृत्ति सारूप्यम इतरत्र ये सूत्र है आगे चौथा सूत्र ये कि इतरत्र माने योग से भिन्न तीन भूमियों में है, कुछ व्याख्याकारों ने इसका अर्थ गलत कर दिया है जैसे यहाँ भी इस पुस्तक में ये देखिए महेश जी इसमें गलत लिखा हुआ है निरुद्धावस्था से भिन्न काल ऐसे जो, नहीं यहाँ हम वो भी लेंगे एकाग्र अवस्था वाली जो, बात, बात, बात, बात, बात है। है। क्योंकि यहाँ केवल तीन ही भूमियों का वर्णन है यहाँ चौथी का या पांचवी का तो खैर ये भी नहीं स्वीकार कर रहे लेकिन चौथी का भी नहीं है ये वर्णन यहाँ केवल तीन भूमियों का वर्णन है क्षिप्त तो मूड और विक्षिप्त ये है वो, इसी का एक का एक का वो संगति लगेगी नहीं ऐसी बहुत सी बातें मैं जो बता रहा हूँ आपको यहाँ शंका हो तो उठाओ कोई शंका ऐसे जो है अगर उठ रही है नई बात समझ में आ रही है तो आप पूछ सकते हो लेकिन एक दिन सबके पास व्यास के भाषा भी तो नहीं है अभी तक अब तो आ गए है कितने के और निकालने पड़ेंगे तो तीन भूमियों में इन्हीं को काल कहते हैं समाधि समाधि काल काल काल काल यही दो शब्द आते हैं प्रयोग में तो समाधि काल में तो हम दो भूमिया हमने ले ली एकाग्र और निरुद्ध वाली और दोनों के भेद हमने पीछे समझ लिए तो व्युत्थान काल में ये तीन भूमिया चित्र की रहेंगी और यहां पर हम विषयों से ही विषयों का ही ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं वृत्तियां हमारे चित्त में लगातार चल रही हैं। वृत्तियां कितने प्रकार की हैं सूत्र आगे आने वाला है पांच प्रकार, प्रकार, प्रकार की वृत्तियां होती थार हैं है। तो पांच प्रकार की वृत्तियों में हम बाह्य विषय को जान रहे हैं ये प्रमाण वृत्ति कहलाती है स्मृति से कुछ जान रहे हैं वो स्मृति वृत्ति अलग है ही और निद्रा में भी आनंद का आनंद भोग रहे होते हैं सुख शांति का अनुभव करते हैं तो निद्रा एक अलग वृत्ति है मिथ्या ज्ञान कर रहे होते हैं वो भी एक वृत्ति है उसको विपर्य बोलते हैं और विकल्प वृत्ति है सारी वृत्तियां हैं तो ये सारी वृत्तियां चित्त की किन किन भूमियों में रहेंगी तीन भूमियों में ठीक है ना हाँ क्षिप्त मूड और विक्षिप्त क्योंकि एकाग्र भूमि में भी इन पांच वृत्तियों में से चित्त की जो पांच वृत्तियां हैं इनमें से एक भी नहीं होने वाली है वो ठीक है वहां एक विषय है लेकिन वो विषय स्वयं जीवात्मा आत्मा रहता है वहां और कोई नहीं है तो संक्षिप्त में से कहना चाह तो ये कह सकते हैं प्रमाण वृत्ति है वहां देखिए प्रमाण भी पांच तीन प्रकार के होते हैं यहाँ योग माने गए तो प्रत्यक्ष वृत्ति हम ले सकते हैं केवल एक वृत्ति स्वीकार करना है हमें तो प्रत्यक्ष वृत्ति और प्रत्यक्ष वहां किस किसका किसका हो रहा है स्वयं जीव का तो बस वही वृत्ति एक रहती है और बाकी इन तीन भूमियों में सारी वृत्तियां ये सब रह सकती हैं पांच होगी पांचवा तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र इन तीन अवस्थाओं में वृत्ति सारूप्यम वृत्ति के समान रूप वाला होना इसका अर्थ हो गया वृत्ति के समान रूप वाला होना और वृत्ति क्या है बाह्य विषयों का ज्ञान होना है चित्त की ज्ञानाकार वृत्ति चित्त की वृत्तियां भी है? इसके भी हम दो भाग कर सकते हैं वो जो पांच वृत्तियां हैं उनको सारा एक में ले लो उन्हें कहेंगे हम ज्ञानाकार वृत्ति और एक चित्त की और भी वृत्ति होती है क्रियात्मक वृत्ति क्रियात्मक वृत्ति में क्या है ये शरीर का धारण करना या अन्य सारी जो क्रियाएं हो रही हैं सब ये भी इसमें आती हैं और वो केवल कुछ न कुछ हम जान रहे होते हैं में तो पांचों पांचो हाँ वो पांचों पांचो भागी पांचों ज्ञान में आप देख लो आप से भी ज्ञान विपरीय में मिथ्या ज्ञान विकल्प में भी शब्दात्मक ज्ञान हो रहा है निद्रा में स्मृति में जो है निद्रा में भी आनंद का ज्ञान होता है सुख का और स्मृति में है? दूसरी कौन क्रियात्मक वृत्ति ये अलग है और ये इसको पूरा पूरा हम नहीं रोक सकते क्रियात्मक वृत्ति को क्योंकि मान लीजिए हम समाधि काल में बैठे हुए हैं एकाग्र अवस्था में है या निरुद्ध अवस्था में है तो वहां भी हमारा हृदय धड़क रहा होगा रक्त का संचरण चल रहा है ये सारे कार्य हो रहे हैं नरीर के तो ये सब बिना चित्त के उसके नहीं होंगे तो यहाँ क्रियात्मक वृत्ति उसकी चल तो रही है सारी क्रिया वो सब आ जाएंगे उसमें पूरी वो सब चल रही है वो नहीं रुका करती है कभी भी और क्रियाएं भी दो तरह की होती हैं बल्कि तीन तरह ही कह सकते हैं हम हमारे शरीर में हमारे शरीर में कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमारी इच्छा से करते हैं हम हाँ, कुछ ऐसे भी जैसे हाथ पैर हिलाना उठाना है वाणी को बोलना ये सब ऐच्छिक है कि नहीं है और कुछ ऐसी है बिल्कुल अनैच्छिक है जिसमें हमारा कुछ भी वश नहीं चलेगा जैसे रक्त संचरण हो रहा है हृदय धड़क रहा है नहीं रोक लेंगे हम चाह करके और कुछ ऐसी हैं जो हम चाहें तो रोक सकते हैं अपने नियंत्रण में ले सकते हैं और कुछ ऐसी हैं जो मतलब नहीं कुछ ऐसी हैं जिनको नियंत्रण में ले भी सकते हैं और नहीं भी जैसे श्वास का सही उत्तर दिया है श्वास हमारी बिना इच्छा के भी चलती रहती है और इच्छा पूर्वक भी हम इसको नियंत्रण में कर सकते हैं प्राणायाम इत्यादि के द्वारा करते ही हैं तो तीन तरह की सारी क्रियाएं हैं हमारे शरीर में ऐसे ही चित्त में अब चित्त में क्या होता है ये इन तीन में से कौन सी स्थिति में आएगा नियंत्रण वाले में आएगा पूर्ण नियंत्रण में अथवा ऐसे ही हमारी इच्छा से पूरा पूरा है ऐसा है या इच्छा से भी है और अनिच्छा से भी है ये दोनों से है दोनों वाले में आएगा ये इच्छा से भी और अनिच्छा, अनिच्छा से भी हम इसको नियंत्रण में कर भी लेते हैं और नियंत्रण में नहीं भी करते हैं तब भी अपना काम करता रहेगा ये ये विषय आगे आएगा <coughs> तो वृत्ति सारूप मित्रत् वृत्ति के समान रूप वाला अर्थात शक्ति की स्थिति यहां पर जो प्रश्न उठाया था कि विधान अवस्था में जब चित्त होता है उस काल में चितिशक्ति कैसी रहेगी तो वृत्ति के समान रूप वाली ऐसी रहेगी ये जो ज्ञान हो रहा है तो ज्ञानात्मक वृत्ति ये अपने को वैसा ही समझ रहा होगा उसी का आगे व्यास भ्या, ने भाष्य लिखा कि व्युत्थाने या व्युत्थान काल में जो चित्त की वृत्तियां हैं याह चित्तवृत्तयः जो चित्त की वृत्तियां हैं तद अविशिष्ट वृत्ति ही पुरुष उससे पुरुष अविशिष्ट है अर्थात उससे विशिष्ट नहीं है उससे भिन्न नहीं है जैसी चित्त की वृत्तियां वैसा ही पुरुष लेकिन वैसा ही पुरुष के साथ में ध्यान रखना है पीछे क्या कहा था कि वैसा होता हुआ भी वैसा, वैसा नहीं है ठीक है ना कि वैसे तो अपने में शुद्ध स्वरूप है ये, लेकिन व्युत्थान काल में ये चित्त की वृत्तियों जैसा लगता है तो वही वाक्य है कि तद अविशिष्ट वृत्ति ही पुरुष उसमें एक प्रमाण विधिया व्यास ने अपने पक्ष में तथा सूत्रम एक अन्य किसी ऋषि का वचन कहां से लिया है ये तो नहीं कह सकते उन्होंने प्रमाण के रूप में लिखा है कि एकम एव दर्शनम दर्शनम बहुत प्रसिद्ध वाक्य है ये कि एकम एव दर्शनम दर्शन का अर्थ यहां पर वही ज्ञान अर्थात जीव का अगर हम ज्ञान बोले कि किन किन ज्ञानों को ये करे है कैसे कैसे ज्ञान इसको होते हैं तो उसमें उत्तर दिया कि ख्याति रेव दर्शन बस एक ही दर्शन है कहीं कहीं पर हम किसी बात को बहुत अधिक महत्व देने के लिए ऐसा बोल भी देते हैं जैसे कोई किसी ग्राम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हो तो कहते हैं भाई यहां आदमी तो एक ही है पूरे गांव में और उसका नाम बोल देंगे पतंजलि में तो एक ही, ही है कौन स्वामी रामदेव <laughs> तो महत्व देने के लिए हालांकि और भी लोग हैं लेकिन महत्व देने के लिए हम एक को ही अब जीवात्मा क्या क्या जानता है संसार में हम गिनती कर पाएंगे अनंत विषय हैं जानने के लिए है? जन्म से लेकर अब तक तो हमने क्या क्या जाना है लेकिन ये तो कह रहे हैं कि एक ही दर्शन है कौन सा ख्यातिर दर्शन हम और वो यदि नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं जिस दर्शन को ये बताना चाह रहे हैं है? वो दर्शन यदि नहीं हुआ तो अन्य सारे दर्शन हैं। हम कितना ही ज्ञान इकट्ठा करते रहे सूचनाओं का भंडार पूरा हैं। कितने ही इकट्ठे कर ले अपने अंदर मेमोरी में लेकिन वो कुछ भी नहीं है अगर एक दर्शन से वंचित रह गए तो इसके हम दो तीन तरह से अर्थ कर सकते हैं एक तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि वृत्ति सारूप्यम सूत्र के अनुसार क्योंकि सूत्र इन तीन भूमियों की ही बात कर रहा है तो वहां इस सूत्र को कैसे घटाएंगे कि के जीवात्मा केवल चित्त में जो ज्ञान आता है ठीक है ना उसी को तो जाने का यानी एकमेव दर्शनम ख्याति रेव दर्शनम यहां ख्याति का अर्थ करेंगे चित्त में आया हुआ ज्ञान बस वही है वही उसी को जानता है ये। बाह्य विषयों से संबंध सीधा नहीं है इसका जैसे हम देखते हैं बाहर हम पुष्प देख रहे हैं इसको देख रहे हैं ये चख रहे हैं ये सुन रहे हैं कहने को तो कह दिया हमने लेकिन जीवात्मा किसको जान रहा है जीवात्मा चित्त को जान रहा है बाह्य विषय किसी अन्य प्रक्रिया से अंदर तक पहुंच पाए हैं वहां इंद्रिय का अर्थ का हुआ, इंद्रिय के साथ फिर मन का हुआ है चित्त का हुआ, और फिर जाकर के जीव ने चित्त को देखा तो जीव ने क्या देखा आत्मा ने क्या देखा केवल चित्त को देखा वही ख्याति है उसकी वही दर्शन है जैसे हम दूरदर्शन देख रहे हैं टीवी देख रहे हैं और वहां कोई मैच चल रहा है और उसमें हम सामने दृश्य देख रहे हैं लेकिन जहां मैच खेला जा रहा है वहां बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं अलग अलग कैमरे अलग अलग कोणों से अपने अपने फोटो ले रहे हैं चित्र आ रहे हैं लेकिन वहां कौन कौन से कैमरे फोटो ले रहे हैं हमारा विषय नहीं है वो हम किसको देख रहे हैं हम केवल स्क्रीन को टीवी को देख रहे हैं तो एकम एव दर्शनम दूरदर्शनम हमारा दर्शन दूरदर्शन है हमें वहां कैसे क्या हो रहा है हमें उससे मतलब नहीं है हमें वहां जो कुछ भी हो रहा है उसका सारा ज्ञान यहीं बैठे हो रहा है ऐसे ही बाहर क्या क्या विषय है संसार में वहां जीव अंदर से निकल करके बाहर के विषयों तक जाकर के उनके ज्ञान को नहीं पकड़ता वही जीव तो शरीर के अंदर बैठा हुआ है ना तो उसके पास सूचना कैसे पहुंच पाती है, है? वो किससे पूछ रहा है जैसे वहां पर गीता में ही है ना धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संजय तो ये किसने पूछा ने और पूछा किस से तो संजय ने कैसे उत्तर दिया संजय ने उत्तर जो दिया वो जानकारी कैसे दी सारी वो वहाँ गया थोड़ी था वो भी ऐसे ही किसी माध्यम से किसी अंतर से दे रहा था ऐसे ही परमात्मा ने जीवात्मा को एक यंत्र दिया हुआ है कि तुझे कोई चिंता करने की बात नहीं है तू अंधा को जो है बैठा हुआ है किसी स्थान में जाकर के और वहां पर बाह्य विषय तुझसे नहीं जुड़ पाएंगे कोई चिंता नहीं करने की बात है तो ऐसा यंत्र दे दिया है उस यंत्र में सारी सूचनाएं पहुंचती रहती है बाहर से और वो इस यंत्र को ही देखता है बस तो एकम एव दर्शनम ख्यातिर एव तो ये तो हम लगाएंगे इस अर्थ में कि जहां चित्त की तीन भूमिया है लेकिन ये सूत्र ये वाक्य निरुद्ध अवस्था में या एकाग्र अवस्था में वहां भी लग जाएगा वहां कैसे लगाएंगे कि वहां ख्याति का अर्थ होगा सत्व पुरुषान्यता ख्याति ये शब्द आया था ना पीछे मन अर्थात चित्त और पुरुष का भेदात्मक ज्ञान दोनों को अलग अलग समझ लेना इसे कहते हैं सत्व पुरुषान्यता ख्याति सत्व अर्थात चित्त और पुरुष जीवात्मा और उसकी अन्यता अर्थात भेद और ख्याति तो ख्या को भी हम इस ख्या शब्द से लेंगे एकम एवं दर्शनम हमने सब कुछ जान लिया लेकिन स्वयं को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना इसलिए एक ही ज्ञान सबसे मुख्य है स्वयं को जानना स्वयं का दर्शन यह ख्याति ही दर्शन है अन्य सब दर्शन सामान्य हैं उनसे हमारा कार्य नहीं चलने का और यदि हम निरुद्ध अवस्था में करेंगे इसी सूत्र का अर्थ तो क्या बनेगा एकम एवं दर्शनम एक ही दर्शन एक ही ज्ञान वो हमारा मुख्य केंद्र बिंदु है और वो कौन सा है ख्याति देव दर्शनम अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार इस तरह से सारे अर्थ इसके हो जाते हैं सभी जगह लग जाएगा ये, ये सूत्र तीनोंगा तीन लग जाएगा क्योंकि ये लगे तो लगे जिस ऋषि तो ने, ने जहां से भीख्या तो कर रहे थे वो। उन्होंने अपने प्रसंग में कहा है अब उन्होंने इस सूत्र के साथ उसमें जोड़ दिया है व्यास ने लेकिन ये सब में घट जाएगा ये हालांकि इसको हम इस सूत्र से भाषण से अलग कर दे स्वतंत्र कर दे वाक्य के लिए तो ये सर्वत्र घटेगा तो ये अपने पुष्टि में इन्होंने ये वाक्य लिखा अब आगे बता रहे हैं चित्तम अयस कांत मणि कल्पम यह चित्त कैसा है? है चित्त का ही बता रहे हैं स्वरूप अयस कांत मणिकल्पम अयस कांत मणि किसे कहते हैं चुंबक को है? मैग्नेट अयस कांत अयस कहते हैं लोहे के लिए और अयस कांत क्या अर्थ हो गया कांत माने प्रिय आपके शायद नेपाली में कांता कांता आता है ना कुछ गानों में <स्वाँगा> कां है।, नि, है।, है कांची है। हाँ। कांची भी भी है है तो कांत कहते हैं प्रिय को क्योंकि ये बनता है कम धातु से और कम धातु का अर्थी है कमु कांतु है कामना कामना सुना है नहीं तो कामना वही है ये तो यहां तात्पर्य है अयस कांत अयस है प्रिय जिसको लोहा प्रिय है जिसको हैं जो लो, लोहे को अपनी ओर खींच लेता है प्रिय वस्तु को कोई तो खींचेंगे अपनी ओर इसलिए आयस कांत कहते हैं चुंबक को तो आयस कांत मणि मणि मणिका अर्थ वही पत्थर लोहा आयस कांत मणि कल्पम कल्प कहते हैं कल्प का अर्थ ये सृष्टि वाला कल्प नहीं है कल्प का अर्थ है यहां पर नहीं कायाकल्प वाला भी नहीं <laughs> ये कल्ण। कल्ण है ये कल्प एक प्रत्यय है कल्प जो है एक प्रत्यय है और यह समान अर्थ में होता है जैसे हम किसी के साथ में लगा देते हैं विशेषण के रूप में ऋषि कल्प स्वामी ऋषि कल्प स्वामी राम तो ऋषिकल्प का अर्थ क्या हो गया ऋषि के समान तो समान अर्थ में ये कल्प प्रत्यय होता है पूरा प्रत्यय है ये कल्प ये तीन प्रत्यय होते हैं ईषद असमाप्त कल्प देश्य देशीय हमित नहीं आए क्या अच्छा अच्छा तो ईषद असमाप्त कल्पप देश्य देशीयत तो अच्छा, तो देश्य, तीन प्रत्यय होते हैं तो यहां पर हो गया अयस कांत मणिकल्पम चित्त कैसा है ये चुंबक के समान ठीक है तो चुंबक के समान कैसे इसको घटाएंगे हम अगर ये चुंबक है तो लोहा कौन है जीवात्मा जीवात्मा, जीवात्मा लोहा है जीवात्मा इसको प्रिय है अर्थात जो भी जानकारी उस जैसे हम अपने परिवार में जिसको अधिक प्रिय मानते हैं और हमारे पास कोई जानकारी है तो हम किससे शेयर करेंगे तुरंत बताएंगे उसको है? हमारे पेट में रुकेगी नहीं बात वो तो चित्त के पेट में जो भी जानकारी आती है वो रुकती नहीं है वो तुरंत जीवात्मा को बताएगा तो चित्त हो गया अयसकांत मणिकल्प और जीव हो गया आयस, लोहा, जैसा ये ये समझाने के के तरीके होते हैं ऋषियों क्योंकि सूक्ष्म विषय है हम जब तक मोटे मोटे दृष्टांत तो नहीं देंगे ये समझ में नहीं आते बहुत सूक्ष्म विषय हैं और आप लोग भी थोड़ा ही पकड़ पाओगे अभी ज्यादा समझ अभी नहीं आएगा लेकिन फिर भी हाँ कुछ ना कुछ तो आता ही है तो अयस्कांत मणिकल्प परमात्मा ने क्योंकि जीव को बना करके दिया है जीव के लिए ही दिया है तो जीव के लिए दिया है तो सारे कार्य चित्त को जीव के उपकार करने के लिए ही तो करने ये उसी की सेवा में तो लगा रहेगा हर समय जब बनाया ही जीवात्मा के लिए है इसको तो सारे कार्य चित्त के किसके लिए होंगे जीवात्मा के लिए होंगे इसलिए फिर अगला एक शब्द और बोला जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये कि सन्निधि मात्रोपकारी यह बहुत प्रसिद्ध शब्द भी है योग शास्त्र का अर्थात <kessly> ये चित्त कैसा है और चित्त क्या बल्कि हम सारी इंद्रियां सारे शरीर इसमें सब में घटा सकते हैं इसको यानी कि परमात्मा ने जो उपकरण हमारे लिए बना करके दिए हैं ये हमारा उपकार केवल सन्निधि मात्र से ही करते हैं सन्निधि कैसे कहते हैं निकटता पास में होना ऐसे वाक्य बोलते हैं ना कि उसके सान्निध्य में यह कार्य चल रहा है उनकी निकटता में तो संधि से बनता है सान्निध्य तो यहां मात्र उपकारी, सन्निधि मात्र से यह उपकार करने वाला है किसका उपकार करने वाला है जीवात्मा का चित्त जीवात्मा के उपकार के लिए ही है एक आगे सूत्र आएगा भी कि प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थम दृश्यं ये सारे संसार के पदार्थ और ये हमारे सारी इंद्रियां सारे, इंद्रिया, सारे उपकरण ये भोग और अपवर्ग को संपन्न करने के लिए लेकिन ये भोग और अपवर्ग किसका संपन्न होगा जीवात्मा जीवात्म का सब उसी के लिए हैं ये तो सन्निधि मात्रोपकारी ये सन्निधि मात्र से ही उपकार करता है अर्थात हमें इससे उपकार लेने में अगर हम सामान्य अवस्था में हैं, तो हमें इससे उपकार लेने में कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता कोई प्रयास नहीं करना पड़ता हमें जानकारी न हो तब भी ये हमारे हमारा उपकार करता करता रहेगा हमें चित्त के विषय में कैसा है कहाँ रहता है कितना बड़ा है किन तत्वों से बना है जानकारी न होने पर भी हमारा उपकार करता है ये और ये सब अवस्थाएं हमारे शरीर में घट रही है सबके साथ घट रही है ये क्या हम सबको पता है ये चित्त कैसा है और सबका उपकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चा जन्म लेता है जन्म लेते ही वो जानता है चित्त क्या होता है इंद्रियां क्या होती हैं, मन क्या है ये सब लेकिन वो भी बाह्य हवा का स्पर्श हुआ रोने लगता है क्रियाएं होने लगती हैं शरीर में आ? फिर आगे और थोड़ा बड़ा होता है खाता है पीता है हंसता है बोलता है सारे कार्य हो रहे हैं नहीं लेकिन उसको तो नहीं पता चित्त कहाँ है कैसा है, है क्या है कैसे उपकार कर रहा है ये तो केवल सन्निधि मात्र से ही उपकार हो रहा है ऐसे ही हमारे शरीर में भी केवल निकटता मात्र से ही ये हमारा उपकार करते हैं मालूम रात्रि में सो रहे हैं अचानक कोई बम विस्फोट हुआ तो तुरंत आख खुल जाएगी नहीं आवाज आती ही तो क्या हमने चित्त को कहा था ऐसा कि देखो बाहर कोई शब्द बहुत जोर से हुआ है अब तुम तो मुझको जगाओ कहा जीवात्मा ने ऐसा लेकिन चित्र ने जगा दिया उसको कि उठो भाई कोई अपरिचित कार्य अप्रिय वस्तु जो हो रही है कुछ घटना घट गट रही है तुरंत उठ गए हम पीछे पीठ में पीछे किसी ने मच्छर ने काट लिया तो हाथ सीधे वहीं पहुंचेगा कि नहीं तो किसने बताया ये भाई हमने तो पीछे आंखों से मुड़ के देखा नहीं था कि जानकारी ली हो पहले हमने उसको फिर हाथ को आदेश दिया हो पीछे जाने के लिए तो ऐसे अनायास बहुत से कार्य हो रहे हैं हमारे जीवन में है? हम जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं और पीछे भी मिल चुके हैं उसके विषय में जानकारी है सारी हमारा परिचित है वो और जब मिलते हैं तो उसके सामने आते ही उससे संबद्ध सारी जानकारियां स्मृति से सब आ जाएंगी आ जाएंगी कि नहीं जाएं। वहां ये तो नहीं है कि पहले हम पता करें कि ये इस इससे संबद्ध जानकारी कौन सी फाइल में है, है? वो फाइल किसके नीचे दबी है कहाँ रखी है कौन सी अलमारी में उसको उठा करके लाए तब खोल करके देखें कि हाँ ये व्यक्ति कैसा कैसा है पीछे कैसी कैसी बातें हुई थी इससे हमारी जानकारियां कौन कौन सी हमने इसके साथ में जुटा ली थी अपनी ऐसा हो रहा है क्या अचानक सब आ जाएंगे क्योंकि हमारा व्यवहार चलेगा ही नहीं है कोई परिचित हमसे मिले और हम पीछे की जानकारियां ना जुटा पाए यादें ना आए स्मृति ना आए तो हमारा व्यवहार चलेगा ही नहीं हम सब कुछ भूल जाएंगे पीछे की सारी बातें लेकिन सब ऐसे ही हो रही है सारी कैसे हो रही है केवल मात्र से इसे कहते हैं सन्निधि मात्र उप जैसे आजकल कुछ ऐसे यंत्र बन गए हैं कि वो टूटियां आती है ना जल की कैसे हाथ करो नीचे चल हटाओ हाथ को बंद हो जाएगा गेट बन गए हैं ऐसे के पासम पहुंचे खुल गया है और चले गए फिर बंद हो गया ये सब क्या हो रहा है वहां भी ऐसी व्यवस्थाएं कर रही है कि ऐसी ऐसी जो है कोई सूचना आए तो इस प्रकार से खुल जाना है उसको तो ये तो खैर मनुष्य कृत व्यवस्थाएं हैं यहां तो फिर भी त्रुटियां हो सकती हैं लेकिन ये तो ईश्वर कृत व्यवस्था है ये बहुत बड़े वैज्ञानिक ने बना करके दिया है यंत्र हमारे लिए उसके द्वारा त्रुटि नहीं हो सकती इसलिए वो हमारा सन्निधि मात्र से उपकार करता है और जो हमारा सन्निधि मात्र से उपकार करता है उसके विषय में सारी जानकारी हमें मिल जाए तो हम कितना बड़ा लाभ उससे ले सकते हैं या नहीं ऐसा क्योंकि इतना कीमती यंत्र परमात्मा ने हमें बना के दे दिया और कौन कौन से कार्य कर सकता है उसकी शक्तियों के लिए हम पहचान लें तो क्या क्या नहीं कर सकते फिर बहुत बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं समाज में फिर के तो ऐसा है ये सन्निधि मात्रोपकारी कार्य दृश्यत्व न स्व भवती पुरुष से और दृश्यत्वे दृश्य होने मात्र से दृश्य किसे कहते हैं जिसको हम जानते हैं जानने योग्य दृश्य का अर्थ हो गया देखने योग्य देखना का अर्थ यहां पर ज्ञान जानने योग्य ये केवल जानने योग्य हम इसी को जान होते हैं इतने मात्र से ही ये हमारा उपकार करता है और इतने मात्र से ही ये हमारा स्व बन जाता है स्वम भवती पुरुषस्य से जब ये स्व बना तो स्वामी कौन बना स्वामी जीवात्मा बना स्व कहते हैं धन संपत्ति ये सारे पदार्थ और स्वामी उनका प्रयोग करने वाला उनका मालिक जैसे मालिक की मिल्कित होती है कि नहीं मालिक तभी तो कहेंगे जब उसके पास में कुछ हो किसी वस्तु की मिलकियत के रूप में कुछ हो उसके पास में तो कहेंगे ये मालिक है और मालिक कहे उसको और मिल्कित है ही नहीं कुछ भी तो मालिक किस बात का हुआ है स्वामी बोले और स्व उसका है ही नहीं कुछ भी जैसे परमात्मा को हम कहते हैं सारे संसार का स्वामी है ये लेकिन उसने हमें भी स्वामी बनाया हुआ है और हमें स्वामी बनाया हुआ है तो कुछ स्व भी तो देगा हमारे लिए कोई संपत्ति भी तो देगा हमारे लिए तो हमारे लिए जो संपत्ति दी है उसने ये वही चित्त है ये हमारा क्या है स्व और हम इसके स्वामी है तो दृश्यत्व न स्वभवती पुरुष से केवल दृश्य मात्र होने के कारण से देखने योग्य होने के कारण से ये इस स्वामी पुरुष का स्व बन जाता है अर्थात तो हम इसके मालिक हैं, स्वामी है और यह हमारा स्व है जब हमारा स्व है तो हमारा उपकार करेगा ही है इसलिए सन्निधि मात्र से यह उपकार करने वाला है तस्मात इस कारण से ये निष्कर्ष दिया सूत्र का इस कारण से चित्त वृत्ति बोधे पुरुष से संबंधो हेतु चित्त वृत्ति के बोध में नहीं? चित्त की वृत्तियों का जो इसको ज्ञान होता है उस ज्ञान में चित्त वृत्ति के बोध में क्या है कौन सा कारण है तो संबंध कारण है कौन सा संबंध अनादि ही, अनादि ही संबंध अनादि संबंध इसमें कारण है अब अनादि के कई प्रकार से अर्थ किए जाएंगे क्योंकि अनादि का अर्थ आपको क्या समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए क्या होता है कि जिसका कोई आदि ना हो आदि न हो तो जिसका कोई आदि ना हो इसका एक तो अर्थ होता है जिसका कोई ओर छोर ना हो कोई किनारा ना हो कोई सीमा ना हो लगातार लगातार चला जा रहा है चला जा रहा है अनंत यात्रा चल रही है कहीं कोई ओर छोर ही नहीं है एक तो ये हो गया अनादि एक नादि का अर्थ होता है जिसका कोई कारण न हो जिसका कोई मूल कारण न हो जो किसी से बना न हो हैं? अर्थात जो नित्य है जैसे हम परमात्मा को बोलते हैं अनादि, अनंत, सर्वाधार सर्वेश्वर याद है ये क्या है ये मैंने क्या बोला आर्य समाज का नियम है ना ये ईश्वर सचिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर अजर अमर अभय पवित्र और सृष्टि करता है उसी की उपासना करनी यह है सब परमात्मा के गुण उसी में शब्द है अनादि लेकिन ये जो जीवात्मा चित्त की वृत्तियों का जो बोध करता है इस बोध में जो संबंध है ये भी अनादि बताया जा रहा है क्योंकि पीछे कहा है कि सन्धि मात्र से ही उपकार करता है, है हमारी तुरंत स्मृतियां पीछे से आ जाती हैं अचानक कोई विषय सामने आता है सारी स्मृतियां उपस्थित हो जाती हैं जबकि स्मृतियों के भी उपस्थित होने के बहुत से कारण होते भी हैं वो कारण एक भिन्न है लेकिन यहां तो स्वयं ही सारी स्मृतियां आ रही है और जो कारण बताए भी है जो न्यायदर्शनी की सुबह कक्षा चलती है ना उसी में एक सूत्र आगे चलकर के आएगा कि जहां पर स्मृतियां उठने के भी सत्ताईस कारण बताए गए हैं प्रणिधान निबंधाभ्यास लिंग लक्षण सादृश्य परिग्रहाश्रयाश्रित संबंधान्तरीय वियोगय कार्य विरोधातिशय प्राप्ति व्यवधान सुख दुखेच्छा द्वेश भयाथित्व क्रिया राग धर्माधर्म निमित्तेभ्य इतना लंबा सूत्र है ये सत्ताईस प्रकार के कारण लेकिन सन्निधि मात्र से उपकार करना यह बहुत ही बड़ी विशेषता है हमारे चित्त की और यहां जो चित्त की वृत्तियों का जो बोध कर रहा है जीव ये अनादि इसमें संबंध है अर्थात इस संबंध में इस संबंध का कोई भी कारण नहीं है अनादि ही, बिना कारण का है ये ये ठीक है कि हमारे कर्माशय के अनुरूप परमात्मा ने चित्त बना करके दिया हमने उसकी कीमत चुकाई है इसलिए हमारा वो स्वभी है, है हमारी संपत्ति है हमारा धन है ये ऐसे ही फ्री में नहीं मिल गया है हमें निशुल्क नहीं मिला है, है उत्तम चित्त किसी को मिलता है उत्तम बुद्धि मिलती है तो वहां उसका पुण्य कर्माशय पीछे का विद्यमान है जहां उसका व्यय हुआ है खर्चा हुआ है पुण्य कर्माशय का तब मिला है ये लेकिन ये अनादि संबंध चला कब चला कब से आ रहा है ये तो यहाँ हम कहेंगे इसको प्रवाह से अनादि ये स्वरूप से अनादि नहीं है सदा नहीं रहता है ये चित्त और यह शास्त्र भी स्वयं यह बताएगा आगे चल करके कि जीवात्मा के साथ चित्त का जो संबंध है ये समाप्ति पे आएगा कि नहीं समाप्त होगा तभी तो कैबल्य होगा इसका अर्थ समाप्त होता है क्योंकि नियम यह होता है कि जो अनादि है वो अनंत भी होना चाहिए फिर ये बात समझ में आती है क्योंकि एक किनारे की नदी तो होती नहीं कभी भी लेकिन इसका तो अंत होता है अंत होता है, लेकिन फिर जुड़ जाता है बाद में मुक्ति अवस्था से लौटने के बाद फिर संबंध जुड़ जाता है तो इसे क्या कहते हैं हम प्रवाह से अनादि एक होता है स्वरूप से अनादि और दूसरा प्रवाह से अनादि यह कैसा है अर्थात जीवात्मा का चित्त का संबंध कैसा है प्रवाह से अनादि बहुत लंबे काल से जुड़ा हुआ है ठीक है लेकिन प्रारंभ इसका हुआ था लेकिन प्रारंभ से पहले उसके पहले नहीं था लेकिन फिर उससे पहले था जैसे ही दिन और रात्रि ये स्वरूप से अनादि है या प्रवाह से अनादि है दिन के बाद रात्रि रात्रि के बाद दिन दिन के बाद तो दिन भी लगातार आ रहे हैं रात्रि भी लगातार रा आ रही है तो ये कैसा हुआ प्रवाह से अनादि स्वरूप से नहीं स्वरूप में तो वही वस्तु लगातार रहेगी फिर लेकिन व्यवधान पढ़ा फिर आ गया व्यवधान पढ़ा फिर आ गया ऐसे ही हमारे जन्म मरण का क्रम ये अनादि है कि शादी है ये भी है कैसा प्रवाह से अनादि स्वरूप से नहीं तो इस तरह से हमें ये समझना होता है कि कौन सी वस्तु स्वरूप से अनादि है कौन सी प्रवाह से अनादि है और ये जीव और ईश्वर ये? ये भी अनादि है ये कैसे अनादि है ये कभी थे या नहीं थे कभी थे नहीं थे ऐसा करके ये स्वरूप से अनादि है ये ऐसा नहीं है कुछ काल के लिए जीव समाप्त कुछ नहीं है और फिर पैदा हो गया ऐसे नहीं ये स्वरूप से अनादि है ईश्वर जीव और ये प्रकृति भी अर्थात सत्व रजस और तमस ये जो कण हैं, तीन प्रकार के ये भी स्वरूप से अनादि हैं, प्रभा से नहीं लेकिन सृष्टि और प्रलय सृष्टि फिर प्रलय फिर सृष्टि फिर प्रलय ये कैसे हैं? प्रवाह से अनादि तो हुआ स्पष्ट तो ऐसे ही जीव का ये जो चित्त के ज्ञान का ज्ञान को जानता ज्यान है इस ज्ञान का जो एक संबंध चला रहा है चित्र वृत्ति के बोध में जो संबंध है ये संबंध भी अनादि है और यही कारण है इसमें अनादि संबंधो हेतु यहां तक ये चौथा सूत्र हमारा आज पूरा हुआ है इसको यही विराम देते हैं प्रणव ध्वनि